थले कौस्ग्रे तरतले। कंठे च मुक्ताली गोपत्री परिवेषि विजयते कुल स्रस्त स्रस्त निबधनी विलसत नतागमखिदार किशोरा कृष्ण नारायण कृष्ण वंदे व्रज प्रिय कृष्ण द्वैपाय कृष्णं वंदेत श्रीगोवर्धननाथ की श्री शुक इंद्रस्ता विज्ञाय इंद्रस्तात्म पूजा विजा नृप गोपे्यनाथे नंदभ्युकोपस गणम संवर्तकम मेघाना चांदिण इंद्राचोद्रुद्ध वाक्य चाहे Oh प्रेम जय श्री कृष्ण आइए योगेंद्र मुनिंद्र श्री शुभदेव जी के श्रीमुख से निश्रित इस भागवत धारा के साथ बहें इस अमृत का पान करें और शेष कथा को संक्षिप्त में देखते हुए इस उपक्रम को विराम की ओर ले चलें विश्राम का अनुभव करें भगवान की लीला लोक शिक्षा के लिए है भगवान सिखाते हैं अपनी लीलाओं के द्वारा कुछ संदेश देते हैं कुछ मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और अपने आचरण के द्वारा जो सिखावे वही आचार्य कहा जाता है इस अर्थ में भगवान सबसे श्रेष्ठ जगदगुरु इसलिए हम कहते हैं वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम बंदे जगदगुरु अब भगवान को इष्ट मानिए आप भगवान को ही गुरु मानिए और भगवान के प्रति समर्पित हो जाइए बिन गुरु कि ज्ञान ज्ञान की हो विराग बिनु गाव ही वेद पुराण सुख की हरि भक्ति बिनु बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता यदि लोग कहें कि वर्तमान में जो व्यक्ति लोग हैं उनमें से हमारी किसी में श्रद्धा नहीं बन पा रही तो ठीक है भगवान को गुरु मानो श्री कृष्ण जगत गुरु है श्री कृष्ण इष्ट हैं श्री कृष्ण जगत गुरु है उन्होंने गीता के द्वारा उपदेश किया और भागवत में उन्होंने जो लीला किया है अपनी लीलाओं के द्वारा शिक्षा दिया है समझाया आप ग्रंथ को गुरु मानिए भागवत गुरु है रामायण गुरु है तुलसीदास जी ने भी कहा सदगुरु ज्ञान विराग जोग के और विबुद भी भव भीम रोग के यह रामचरितमानस मानस सदगुरु है सिख परंपरा में तो दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बाद किसी व्यक्ति को गुरु मानने की परंपरा गई फिर ग्रंथ को ही गुरु मानने की परंपरा शुरू हुई गुरु ग्रंथ साहब या ग्रंथ तो पूर्ण है ना ग्रंथ तो धोखा नहीं देगा ना ग्रंथ को तो आपसे कुछ नहीं चाहिए ना आपने जिनसे दीक्षा लिया है हो सकता है वे गुरु बहुत व्यस्त हों, उनके पास समय नहीं है आपके लिए लेकिन ग्रंथ के पास तो जब चाहो समय है आपके पास जब समय हो तो ग्रंथ को खोल कर बैठो इसका पाठ करो स्वाध्याय करो लोग प्राय आते हैं दीक्षा मांगने में कहता मैं वही शिष्य हूं मैं दीक्षा नहीं देता हूं आप कथा सुन रहे हो तो ये ग्रंथ से ही आप दीक्षित हो गए यह ग्रंथ ही आपका गुरु है। मेरा भी गुरु यही है आप भी इसको गुरु बनाओ इस गुरु के पास जब चाहो समय है आपको देने के लिए आपका मार्गदर्शन करने के लिए पूरी श्रद्धा इस गुरु में हो ग्रंथ रूपी गुरु में हो इसमें जो ज्ञान है वो संपूर्ण है इसका मतलब यह नहीं कि कोई जो सदेह कोई महापुरुष है उन्हें गुरु नहीं बनाना चाहिए मैं यह कहता हूं कि जिनकी किसी व्यक्ति में निष्ठा न बने मैं उनके कल्याण के लिए कह रहा हूं कि ठीक है तो ग्रंथ को गुरु मानो और यह बात भी परंपरा के अनुरूप है तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को गुरु माना तुलसीदास जी के तीन गुरु रामचरितमानस के आधार पर कहे जा सकते हैं एक तो वे शंकर जी को गुरु मानते हैं तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पामर का जाना शंकर जी त्रिभुवन गुरु है भोले बाबा गुरु है बालकांड के आरंभ में भी वंदे बौधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिण यमाश्रितो हि वक्रो भी चंद्र सर्वत्र वंद्य शिवरूप सदगुरु को तो यह शिव सदगुरु का विशेषण है ऐसा भी समझिए या तो शिवरूप सदगुरु को सदगुरु शिवरूप होता है यह भी ठीक है और शिव ही सदगुरु है यह भाव यदि बनाओ तो भी ठीक है यदि आप विष्णु भक्त हैं वैष्णव हैं तो आपके लिए शंकर जी परम वैष्णव है भागवत में लिखा है वैष्णवानाम यथा शंभु निम्नगा यथा गंगा नदियों में जिस प्रकार गंगा श्रेष्ठ है वैष्णवों में जिस प्रकार शंकर जी श्रेष्ठ है पुराणानाम इदम तथा पुराणों में उसी प्रकार श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है तो शंकर जी को श्रेष्ठ वैष्णव बताया गया यदि आप वैष्णव हैं तो एक श्रेष्ठ आदर्श वैष्णव के रूप में भोले बाबा की आराधना करो यदि आप शैव हैं तब तो शंकर जी आपके आराध्य हैं इष्ट हैं सर्वस्व हैं यदि आप शाक्त हैं तो शक्ति के स्वामी के रूप में शंकर जी आपकी साधना में अनिवार्य है चाहे साधना के जिस भी पथ पर आप हों शिव तत्व अनिवार्य है तो शिवजी सतगुरु हैं त्रिभुवन गुरु हैं दूसरे गोस्वामी तुलसीदास जी अपने दीक्षा गुरु श्री नरहरिदास जी को मानते हैं और उनको प्रणाम करते हैं बंधव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जा सुबचन रविकर निकर कृपा नररूप हरि जो कृपा है और नररूप हरि नर के रूप में मनुष्य के रूप में साक्षात श्री हरि है भगवान है क्योंकि तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म ऐसा भी इस सोरठे का अर्थ निकल सकता है और कृपा नररूप हरि यह कहकर के उन्होंने नररूप हरि हरी बोल करके अपने गुरु नरहरिदास जी को याद किया शिष्य सीधे अपने गुरु का नाम नहीं लेता एक मर्यादा है जिस प्रकार पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती एक मर्यादा एक प्रेम है तो कृपा सिंधु नर रूप हरि कह करके नरहरिदास जी की ओर इंगित किया कि मैं अपने उन गुरुदेव के चरणार विंद में नमस्कार करता हूं वंदन करता हूं बन दू गुरुपद कंज कृपा सिंधु है जो और नर रूप हरि नरहरिदास जी कौन से गुरु बोले मेरे दीक्षा गुरु नरहरिदास जी या तो जो मनुष्य के रूप में साक्षात भगवान है मेरा मार्गदर्शन करने आए हैं महा मोहतुंजा सुबन रवि कर निकर मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए जिनके वचन जिनकी वाणी सूर्य के किरण की भांति वे बोलते हैं और मोहांधकार दूर हो जाता है वास्तव में गुरु शब्द का अर्थ यही है जो शिष्य के अज्ञान तमस को अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा दूर कर दे गुकारोस्तकारोस्ती रुकार निरोध अंधकार निरोधित्वात गुरु रिथ्य गु माने अंधकार रू माने प्रकाश अज्ञान का अंधकार अज्ञान का प्रकाश अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा शिष्य के अज्ञान अंधकार को जो दूर कर देता है उसको कहते हैं गुरु तो उस अंधकार को मिटाने में वह समर्थ हो इसलिए गुरु भी ज्योति स्वरूप यहां पर भागवत में महात्म्य में हमने देखा कि शवन कादी ऋषियों ने श्री सुत जी से कहा अज्ञान तिमिरांधस्य सदगुरु को वंदन करते हुए कहते हैं अज्ञानतिमिरा दस्य ज्ञाजन शलाकया चक्षुरुन्मील ये न तस्म श्री गुरु न और यहां पर भागवत में शबनकादि कहते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए हे करोड़ों सूर्य समान सुत जी अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोभ सूत आख्या ही कथा सार मम कर्ण रसायनम अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभव अज्ञान अंधकार को दूर करने में है करोड़ सूर्य समान सदगुरु इसलिए सदगुरु प्रकाश स्वरूप है गुरुदीप गुरु, गुरु चांदो गुरु बिन भोर अंधार गुरु दीपक गुरु ने नहीं सदगुरु चंद्रमा है तो उसका तेज करोड़ों सूर्य के समान ही लेकिन फिर वो शिष्य के लिए सहय नहीं होगा इसलिए वो चंद्रमा की भांति पूर्णिमा के चांद की भांति अपने तेज को प्रकट करते हैं ताकि दर्शनीय भी हो सके और सभी के लिए आह्लादक शांतिदायक और शीतल बन सके सदगुरु के भीतर एक इन बिल्ट डीमर होता है वो अपने तेज को डीम कर देते हैं ताकि शिष्य देख सके शिष्य बात कर सके शिष्य के लिए वो सही बन सके जब भगवान के श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन किया अर्जुन ने तो सह नहीं पाया दिवी सूर्य सहस्त्र हजारों सूर्य की भांति तेज और अर्जुन कि क्षमता के बाहर था सहना तो अर्जुन ने यही कहा कि आप फिर से वही हो जाओ ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं आपकी ओर देख सकूं ताकत है सूरज की ओर देखना एक सूरज है तो देख नहीं सकते आंख नहीं मिला सकते अब हजारों सूर्य का तेज सामने आंख मिलाना यह तो अलग बात आंख खुलेगी ही नहीं अतिशय तेज में भी आंख नहीं खुलेगी और अंधकार में आंख खुले ही रहेगी लेकिन कुछ दिखेगा नहीं इसलिए सदगुरु करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी होते हुए भी शिष्य के लिए सही बन जाते हैं इसलिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं पूर्णिमा इसका बड़ा सुंदर संकेत है कि सदगुरु करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी होते हुए भी पूर्णिमा के चांद की भांति अपने आप को शिष्य के लिए सही बना देता है शीतल आल्लादक ऐसा बन जाता है सदगुरु तो कृपा सिंधु नर रूप हरि कहकर अपने दीक्षा गुरु नरहरिदास जी को प्रणाम किया और तीसरे तुलसीदास जी इस ग्रंथ को गुरु मानते हैं रामचरितमानस को सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबु बैद भव भीम रोग के यह लिख करके तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को गुरु माना है जिस प्रकार गुरु बोध कराते हैं बस उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं यह रचना क्यों करी गई है यह रामायण क्यों है बोले मोरे मन प्रबोध जही हो भाषाबद्ध करब में सोई मोरे मन प्रबोध जही होई मेरे मन को बोध मिले इसलिए तुलसीदास जी ने ग्रंथ लिखते समय संबोधन किया है अपने मन को पाई नही गति पतित पावन राम भज सुन शठ गनिका अजामिल व्याध गीत गजादि खलता रे घना हे शठ अपने ही मन को संबोधित किया तो ग्रंथ गुरु है और वो संबोधन कर रहे हैं तुलसीदास जी के मन को तो आप इस ग्रंथ को गुरु मानिए ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में ऐसे महात्मा नहीं हैं जो सदगुरु बनने की क्षमता रखते हैं लेकिन इस कलिकाल में इतना दंभ और पाखंड बढ़ा हुआ है कि जो विचारशील लोग हैं उनके लिए बड़ी अड़चन जो भावुक है वो तो खैर बिल्कुल बोले हम गुरु की परीक्षा करने वाले कौन होते हैं अपने आप को समर्पित करते हैं उस महापुरुष के प्रति उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है लेकिन जो बहुत पढ़े लिखे हैं जिनके पास विचार बहुत ज्यादा है तर्क हैं जिनके पास जो बहुत सोचते हैं मैं उनकी सहायता करने के हिसाब से कह रहा हूं कि तो फिर इस ग्रंथ को गुरु मानो लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा तो फिर ग्रंथ को गुरु मानकर ग्रंथ के प्रति समर्पित हो जाओ लेकिन आप किसी के प्रति समर्पित हो जाइए आप किसी का आदेश मानिए आप किसी के मार्गदर्शन में चलिए ग्रंथ कृपा गुरु कृपा प्रभु कृपा और आत्म कृपा, ये चार कृपा मिलती है तब कल्याण होता है किसी ग्रंथ को लेकर के चलिए ऐसा ग्रंथ जो तुम्हें निर्ग्रंथ कर दे बंधन से मुक्त कर दे रामायण के प्रति आपकी निष्ठा है तो रामायण लेकर के चलिए भागवत में निष्ठा है तो भागवत लेकर के चलिए गीता में यदि आपकी श्रद्धा बने आपकी रुचि बने तो गीता को उठाइए गुरु ग्रंथ साहब कुरान बाइबल सभी ग्रंथ धर्मों में कोई ना कोई ग्रंथ है और ग्रंथों के प्रति लोगों की पूर्ण श्रद्धा और उस ग्रंथ के प्रति इतनी निष्ठा बने उसका पाठ स्वाध्याय मनन चिंतन आप करें और ग्रंथ की कृपा हो ग्रंथ स्वयं अपना रहस्य खोलता चला जाएगा ग्रंथ कृपा दूसरे गुरु कृपा किसी महापुरुष के सानिध्य में रहें देखो हम पूर्णता को खोजने जाते हैं इसलिए मार खाते हैं। और पूर्णता को खोजने जाते हैं दूसरों में यहां गड़बड़ होती है हम पूर्ण बनने की कोशिश नहीं करते हम दूसरों में पूर्णता खोजने की कोशिश करते हैं और याद रहे इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है सिवाय परमात्मा के तो हम खामी को ढूंढते हैं जो कमी है जो दोष है उसको ढूंढते हैं और सभी में एक ना एक दोष तो मिल ही जाएगा और हमारी श्रद्धा बन नहीं पाती अरे ये तो ऐसे ठीक है।, है है बड़े पंडित है बड़े ज्ञानी लेकिन ए, हमने देख हम ऐब देखते हैं बदी देखते हैं, दोष देखते हैं। तो गुण ग्राही होना चाहिए था उसकी जगह हम दोष देखने वाले बन जाते हैं हम कौन होते हैं दूसरों में दोष देखने वाले अध्यात्म पथ पर जिसको चलना है उसके लिए तो बुरा देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई अंतर खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई यह बात है दोष अपने देखने